सहनावत सहनों नह वीरवै तेजस्वी नतीदी तमस्त मिषा वह शि देखे शान, देखे शान, देखे। योग दर्शन की ग्यारहवीं कक्षा पांच वृत्तियों का प्रसंग चल रहा था जिसमें हमने प्रमाण वृत्ति और विपर्य वृत्ति के बारे में पिछली कक्षाओं में देखा आज नवा सूत्र चलेगा विकल्प वृत्ति का पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं तो, जो जो वृत्ति अक्लिष्ट और में अक्लिष्ट हैं दे। तो जो है, इसको विपर्य वृत्ति को अक्लिष्ट कैसे कहें वृत्ति का मतलब है उल्टा ज्ञान विपरीत ज्ञान तो जब विपरीत ज्ञान भी मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला हो जाए विपरीत ज्ञान भी जब मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला हो जाए तो उसको अक्लिष्ट कह देते हैं, ठीक है आपके मन में आएगा कि विपरीत ज्ञान मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला कैसे होगा ऐसे ही तो प्रश्न उठेगा ना सत्य जान है वही मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला होगा विपरीत जान कैसे बढ़ाने वाला होगा ठीक है तो इस विषय में कई उदाहरण देखे जा सकते हैं कि अविद्या मित्या ज्ञान का एक भाग है अस्मिता अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये है अस्मिता भी उसका एक भाग है जिसमें व्यक्ति आत्मा को और बुद्धि को शरीर को एक ही मानता है दृक्शक्ति और दर्शन शक्ति दृक्शक्ति तो आत्मा को और साधनों को उनको एक ही मान लेता है ये मिथ्या ज्ञान है तो किसी व्यक्ति को यदि मृत्यु देख करके डर लगा कि मैं भी मर जाऊंगा तो ये मृत्यु का भय शुद्ध ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है शुद्ध ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है शुद्ध ज्ञान है, मिथ्या, मिथ्या जान है।, शुद्ध जान है। कि मैं मर जाऊंगा ठीक है सत्य है जीवन का कि मरता ही है व्यक्ति तो नहीं है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन उसके साथ में क्या भावना जुड़ी है कि मेरा नाश ही हो जाएगा बस वैसे तो मरेंगे एक ये भान होता है कि बस मरा तो बस समाप्त हो गया मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया अब कुछ नहीं रहा आत्मा भी नहीं रहेगा ऐसा जब प्रतीत होता है यश्मिता वाला एक ये होता है कि भाई आत्मा तो जीवित है मानी आत्मा तो वित्यमान है शरीर छूटा है इसको मृत्यु कहते हैं ये तो मृत्यु होगी नाश का भय लगता है व्यक्ति को कि मैं नष्ट हो रहा हूं नष्ट हो रहा हूं ये जो डर लगता है नाश हो जाएगा मेरा रहूंगा ही नहीं मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा ये जो डर लग रहा है ये सत्य ज्ञान मिथ्या ज्ञान है मिथ्याजान तो जब स्वामी दयानंद जी ने अपनी बहन को मरते हुए देखा चाचा को मरते हुए देखा तो उनके मन में क्या बात हुई थी उनको रोना नहीं आया वो एकदम स्तब्ध हो गए उसको देख कर उनके लिए वो घटना पहले थी पहले नहीं देखा नहीं सोचा था और लेकिन वो घटना घट गट गई दोनों से बहुत प्रेम था वो चले गए तो एकदम से ये क्या हो गया वो अपने पे भी घटाने लगे मेरा भी ऐसा ही हो जाएगा मैं भी मर जाऊंगा चिंतन शुरू हो गया अब ये जो उनको डर लगा था ये मिथ्या ज्ञान है या सत्य ज्ञान है कि मेरा नाश हो जाएगा मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा मिथ्या जैन है ना लेकिन ये इनको मुक्ति की तरफ ले गए उससे वो जीवन को समझने के लिए निकल पड़े मृत्यु को देख करके ठीक है दूसरा किसी ने ये समझा कि मुक्ति में सुखी सुख है ठीक है इसीलिए वो लगा हुआ है अब ये मुक्ति में सुख है ये उसका सत्य ज्ञान है या मिथ्या ज्ञान है मुक्ति का यही स्वरूप समझा बस तो आधा रूप है सुख की प्राप्ति भी है दुख की निवृत्ति भी है तो मुक्ति में बहुत बड़ा आनंद होगा बस इतना ही पता है उसको और फिर उससे वो मुक्ति में लग गया मिथ्या ज्ञान से लगा ना किसी ने कहा कि मुक्ति अनंत काल तक होती है मिथ्या ज्ञान है सत्य ज्ञान है मिथ्या ज्ञान लेकिन अनंत काल तक मुक्ति होगी मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊंगा ये मान करके वो साधना करने लगा और साधना की तरफ बढ़ता चला गया ऊपर की ऊपर वैराग्य हो गया संसार के सुखों को छोड़ा राग राग-द्वेष को छोड़ा ये सब किया उसने ठीक है मिथ्या जैन भी मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला हुआ बंधन से छुटाने वाला हुआ ना इस रूप में सर्वम विवेक सब कुछ दुख है संसार में ठीक है तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपण विवेचका दर्शन उत्तरापि भी भी सुखी नहीं कहीं पर भी कोई भी सुखी नहीं है दुखी दुख है सब दुखी दुख है संसार में सुख नहीं है है है या नहीं संदेह हो रहा है यो बोल दिया कि संसार में सुख है तो यूं लगेगा कि ये तो कैसे भी, कैसे व्यक्ति है, तो तो तो है, तो है। शास्त्र भी नहीं न करता सुख है ही नहीं केवल दुखी ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं शास्त्र का लेकिन फिर भी दुख में सर्वम विवेक ना दुखी दुख है दुखी दुख है ये जो कथन किए जाते हैं तात्पर्य अलग है साथ में जुड़ा हुआ है कि सुख में भी दुख मिश्रित है इसलिए उस सुख को भी दुख मान लेता लेते है। लेकिन कोई ये समझ के कि संसार में तो दुख ही दुख है दुख ही दुख है छोड़ना है मेरे को तो परमात्मा को प्राप्त करना है कोई सुख है ही नहीं संसार में ऐसा करके बढ़ गया इधर वैराग्य की तरह तो मुक्ति में जा सकता है मिथ्या जान भी उधर ले जाता है ठीक है लो इसमें उसमें इसमें देश तो देश तो मुक्ति की तरफ देश ले जाने वाला हुँ। हुँ। बाकी सब चारों आ गए आपको राग आखिर द्वेश का ही क्यों पूछा एक अविद्या का आप बता दिया उसको आप सब जगह जोड़ सकते हैं, ठीक है अब स्वामी जी को जो डर लगा था वो राग था या था? मृत्यु से क्या था मृत्यु से जो उनको डर लगा था वो क्या था राग था या द्वेश था द्वेष था ना था। बस घट गया वहां पर भी ठीक है ये विपरीत जो प्रत्यक्ष और अनुमान इन प्रमाणों से विपरीत हाँ। से। से इसका मुख्य लक्षण क्या है जो प्रमाणों से विपरीत है तो प्रमाण में आगम भी आता है तीनों से जो विपरीत सिद्ध हो रहा है लेकिन दिखने में तो ऐसे ही जाना जा रहा है जैसे कि इंद्रियों से जान रहे हैं अनुमान कर रहे हैं शास्त्रों से जान रहे हैं शब्दों से वाक्यों से प्रवचनों से जान रहे हैं लेकिन वो हो गलत रहे हैं। तो जब ये ठीक ठीक होते हैं इनसे होना वाला जान तो प्रमाण में चला जाता है प्रमाण में और जब विपरीत होता है खंडित होता है तो वो विपरीत में चला जाता है रविशंकर जी जो ये जान प्रमाणों के अतिरिक्त भी किसी तरीके से है। बताइए मैंने तो कल उस दिन भी पूछा था उसको प्रमाण मत हो आप प्रमाण मैं कहूँगा अतिरिक्त भी हो सकता है उसको कहेंगे प्रमाण तो प्रमाण शब्द मतलब उस संदर्भ में ही लेना जो मैंने परसों व्याख्या की थी एक तो प्रमाण होता है बिल्कुल ठीक ठीक वाला जो अंतिम है वो नहीं उसके अलावा भी जो हम प्रमाण कहते हैं जो प्रमाण प्रतीत हो रहा है उसका भी यहाँ पर ग्रहण करके चलेंगे इंद्रिया संकर्ष से लिंगलिंगी भाव से किसी के शब्द सुनने से इत्यादि ये जो ज्ञान होता है वो सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है असत्य हो गया विपरीत में चला गया इनके अतिरिक्त कहाँ जाओगे प्रमाण क्या होते हैं ज्ञान के साधन होते हैं विपर्य में भी ज्ञान तो हो रहा है और ज्ञान हुआ है तो किसी न किसी साधन से हुआ है ऐसे तो नहीं हो जाएगा किसी को देखने से भ्रांति हुई है तो अगर नेत्री नहीं होते तो उसको देखने से होने वाली भ्रांति कैसे होती किसी को सुंगने में हो गई है अब ही नहीं पाता तो सूंघने से संबंधित भ्रांति कहाँ से होती ऐसा ही पांचों ज्ञानियों पे लगा लेंगे मन से जो हम विवेचना करते हैं उस पर भी ऐसा ही लगा लेंगे अगर वो मनन ही नहीं कर पाता तो भ्रांति क्या होती है उसकी तो मूर्छित जैसा रहता तो साधन तो यही रहेंगे ज्ञान के साधन कुछ ना कुछ ज्ञान तो यहाँ भी हो ही रहा है और जितने भी मिथ्या ज्ञान है उसमें भी कुछ न कुछ तो ठीक ज्ञान हो ही रहा है जितने भी मिथ्या ज्ञान उसमें कुछ न कुछ तो ठीक ज्ञान हो ही रहा है नहीं बा... हो रहा है इसको थोड़ा सा समझो जैसे कि किसी एक व्यक्ति को देख करके मेरे को लगा कि ये। सोहन जी थे मोहन जी मेरे को था कि सोहन जी हैं अब ये मेरा मिथ्या ज्ञान हुआ ना अब इसमें क्या क्या ठीक ज्ञान है कि सामने एक व्यक्ति खड़ा है ये तो सही जान है या ये भी गलत है इन्होंने ये कपड़े पहन रखे हैं वो भी गलत है ये यहाँ खड़े हुए हैं इस समय और मैं उनको जान रहा हूँ ये कोई है ये भी जो ज्ञान हो रहा है हमारे को ऐसे लम्बे चौड़े हैं ऐसे हैं तो ये बहुत सारा ज्ञान तो है वो तो ठीक ही हो रहा है ना हर चीज गलत थोड़ा ना हो रही है अब आप और कोई मिथ्या ज्ञान बोल दीजिए उल्टा ज्ञान वो कह की ईश्वर एक देशी है ऐसा कोई कह रहा है जब ईश्वर है ये इतना अंश तो ठीक है वो व्यापक है ये एक देशी है यही तो मिथ्या है बाकी तो ठीक है कपड़े को देख के कहा एक कह रहा है कि सूती है एक कह रहा है कि नहीं है है, है। है, है, मिश्रित अब ठीक इसमें तो मतभेद लेकिन ये कपड़ा है ये इस रंग का है, मैंने हाथ में पकड़ रखा है मैंने मैं उसमें तो कोई भ्रांति नहीं है वो तो ठीक ही है ये पेड़ है ये चीकू का है या नींबू का है उल्टा हो गया कि नींबू का है चीकू का पेड़ है हरा दिख रहा है पत्ते दिख रहे हैं ये इनमें भी कोई भ्रांति है ये तो ठीक है तो आप मिथ्या ज्ञान को भी लेंगे उसमें कुछ अंशों में तो एक एक अंश जब देखेंगे तो वहां तो ठीक ठीक ही हो, दिखाई देगा बहुत सारी चीजें ठीक दिखाई देंगे उनका ज्ञान किससे हुआ था प्रमाण से ही हुआ था बिना प्रमाण के तो ज्ञान ही नहीं होता है। साधनों का इंद्रियों का उपयोग हम करते ही है तो उस दृष्टि से भी आप देखेंगे तो ये प्रमाणों का यानी प्रत्यक्ष अनुमान आगम शब्दों का प्रयोग हम करेंगे किसी का शब्द हमने सुना वाक्य सुना उससे हमारे को कोई ज्ञान हुआ और वो गलत हो गया लेकिन उसने बोला ये तो हमें पता है ना उसने ये शब्द बोले यहाँ ये शब्द लिखे हुए हैं, ये तो पता है ना हमारे को कौन कौन से अक्षर है वेद के मंत्र को पढ़ा वेद का मंत्र तो पढ़ ही रहे ना पुस्तक है वेद का मंत्र देखा अर्थ गलत कर लिया उतना मिथ्या ज्ञान होगा लेकिन ये जो अक्षर लिखे हुए हैं ये इतना तो, भी भी तो साथ में जान हो रहा है उसको हटा सकते हैं क्या संबद्ध है ना सारा का सारा तो बहुत सारी चीजें हैं आप देखो वहां पर कोई ऐसा उदाहरण दीजिए जहां पर मिथ्या ज्ञान है और सारा ही मिथ्या ज्ञान है उसमें कुछ भी सत्य नहीं है कुछ भी ठीक ज्ञान नहीं है ऐसा कोई उदाहरण ध्यान आता हो तो बोलिए बोलिए लगाइए दिमाग तो जिसको हम मिथ्या कहते हैं वहां जो चीज जानी गई उसमें कहीं कोई अंश गलत होता है अब मोबाइल को रिमोट कंट्रोल सम, समझ लिया किसने ठीक है तो ठीक है उतना गलत है बाकी तो ठीक है नमक को चीनी समझ लिया उसने तो लेकिन वो सफेद सफेद है ये चूरा है पात्र में रखा है भार है स्पर्श है ये सब तो ठीक ठीक है एक चीज थोड़ी सी उसमें गलत हो गई और संसार में सुखी सुख जो देख रहे हैं ये मिथ्या ज्ञान है और जो दुख देख रहे हैं वो सत्य ज्ञान है तो संसार है संसार के विषय हैं, इम्हिया सन्निकर्ष होता है उससे कुछ सुख मिलता है ये जो सारी चीजें हैं मैंने इस चीज को खाया मैंने इस चीज को सुना सूंघा इत्यादि जो चीजें हैं, ये तो ठीक ही है ना हाँ ये शुद्ध सुख है या दुख मिश्रित है इतने में ही तो वहां पर दोष है बाकी सब तो ठीक ही है ठीक है? परमात्मा सर्वशक्ति मान है तो मतलब सब कुछ कर सकता है वो कोई ये मानता है वो झूठ भी बोल सकता है ये मानता है लेकिन सर्वशक्ति का बहुत सारा अर्थ की सृष्टि को बनाया इतना तो वो भी जानता है वहां पर उतना अंश तो उसका ठीक ही है तो तीनों प्रमाणों से हम जो जानते हैं वो शुद्ध सत्य भी हो सकता है और मिश्रित यानी असत्य भी हो सकता है उसमें भ्रांति भी उल्टा ज्ञान भी हो सकता है और उल्टा ज्ञान अगर है तो उतने अंश के कारण ही हम कहते हैं कि इसका ज्ञान गलत है तो प्रमाण शब्द का प्रयोग करेंगे तो विपर्य आपका प्रश्न ये था कि क्या विपर्य ज्ञान प्रमाणों के अतिरिक्त भी हो सकता है यही प्रश्न था ना आपका तो आपके पूछो तो बताइए इंद्रिय दो दो संस्कारों से है? बिल्कुल संस्कार आया कैसे वृत्ति संस्कार चक्र बताई चुके हैं ये संस्कार आया कैसे वृत्ति से वृत्ति कैसे बनी थी पीछे से बनी थी और संस्कार भी उठे हैं तो वहाँ पर भी इंद्रिय का तो प्रयोग किया ही गया है संस्कार उठे हैं, तो स्मृति वृत्ति हुई है ना तो आत्मनस है सन्निक विशेषात स्मृति वैशेषिक ये भी बोलता है स्मृति भी कैसे होती है आपका और मन का सन्निकर्ष विशेष होगा आप सांख्य की परिभाषा लेंगे प्रत्यक्ष ले की तो ज्ञान नहीं है तो मन का तो हुआ ही है सन्निकर्ष और मन भी एक कारण है मन के माध्यम से हमारे को ज्ञान हुआ है संस्कार से वृत्ति उठी है और ठीक है उसको भी हम कह सकते हाँ ये हो जो जोलिष्टता की आपने बताया ख्याति विषय गुणा अधिकार विरोधि अक्लिष्टा तो जो ख्याति तो की तरफ ले जाती है ख्याति जिसका विषय बन जाता है आगे चल करके तो ख्याति विषय हो जाएगी अगर केवल आप यही देखेंगे कि ख्याति इसी समय होनी चाहिए तब नहीं बनेगा ख्याति भविष्य में होगी अब किसी ने मान लो ईश्वर को एक देशी भी मान लिया प्रतिमा में भी मान लिया साकार भी मान लिया लेकिन साथ में भी न्यायकारी है ये है वो है और बाकी चीज़ें तो उसने ठीक ठीक जान ली लेकिन साकार को मान रहा है और इतना मान कर ही अपना आचरण अच्छा कर रहा है अधर्म से हट रहा है ईश्वर के आज्ञा का पालन करने लग रहे हैं, तो यूं तो गलत तरह से प्रवृत्त हुआ था लेकिन फिर भी वो और दूसरी चीजें तो, मान, मान तो ख्याति विषय मतलब जो तो ख्याति की तरफ ले जाने वाला होता है ख्याति को दिलाने वाला होता है इतने अंश में ले सकते हैं और गुणाधिकार का विरोध तो करता ही है अब कोई बुरे कर्मों से पाप सकाम कर्मो से सकाम पुण्य कर्मों की तरफ आ रहा है यदि भी है वो भी बंधन का कारण लेकिन पाप कर्मों की अपेक्षा तो वो ऊपर ले जाने वाला है क्योंकि पुण्य कर्म हो गए तो अच्छा बुद्धि इंद्रिय मिलेंगी और फिर और अच्छे कर्म करेगा अच्छे संस्कार करेंगे तो वो निष्कामता की तरफ चला जाएगा इस दृष्टि से वो भी मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला है उसमें अब बहुत से लोग ऋषि मुनि भी हुए और भी जो भी होते हैं उन्होंने भोगों को भोग भोग करके भोग भोग करके देखा और फिर पता लग गया कि ये तो क्या अच्छे हैं यहाँ नहीं ठीक है न राग शांति मुनिवत राग की शांति कभी नहीं होगी कितना ही भोग लो इच्छा की पूर्ति कभी भी नहीं होगी कितना भी भोग लो खा पी लो चख लो जो भी करना है ये कहाँ से निकला उसको कहाँ से निकली ये बात भोगों से वो उसी में चल रहा था उसी में चल रहा था अब उसमें उसको एक बोध हो गया तो परंपरा से वो उस तरफ उसको ले जाने वाली हो जाती है निमित्त बन जाता है इस रूप में हम देखें भविष्य में वो ऐसा बन जाएगा तो इन कुछ उदाहरणों को छोड़ भी दें, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हम कैसे गिना ही सकते हैं असंप्रज्ञात समाधि में जाने के लिए संप्रज्ञात में जो विषय सुख मिल रहा है यानी सत्गुण का सुख मिल रहा है उसको छोड़ता है वो व्यक्ति संप्रज्ञात में समाधि में जो सत्व तो गुण का सुख मिल रहा है अब उसको सुख मिल रहा है उस समय तो यही लगता है ना जैसे यही बहुत ऊंचा सुख है उसके कारण वो संसार के सुखों को छोड़ देता है लेकिन ये भी उसकी अविद्या है पहले उस सुख को ही सब कुछ मान रहा था और बाद में उसको लगता है नहीं इससे भी वैराग्य ये भी छोड़ना योग्य है विवेक को जिसको वो अपना साधन मानता था वो विवेक को भी छोड़ देता है वो पर वैराग्य हो जाता है क्यों छोड़ देता है उसको ये भी त्याज्य है पहले ग्राह्य लग रही थी वो अब त्याज्य लग रही है तो जो पहले ग्राह्य लग रही थी वो अविद्या थी ना विपरीत था ना लेकिन फिर भी मुक्ति की तरफ बढ़ाने वाला था ना ख्याति विषयक था ना गुणाधिकार का विरोध कर रहा था ऐसे लगाएंगे हो गया अगर वो भोगों में ही बढ़ता जा रहा है दस्ता जा रहा है, विपरीत करता जा रहा है तब तो वो उसके लिए क्लिष्ट ही बनेगा लेकिन अगर वो भोगों को भोगते भोगते भी वो वैराग्य की तरफ चला जाता है तो वो ही उसके लिए अक्लिष्ट बन जाएगा और तरीका यही है ऐसे ही तो व्यक्ति अक्लिष्ट में जाता है संसार के दुख देखेगा संसार के सुख भोगेगा उसमें दुख देखेगा तभी तो वो इसको विवेक होगा लेकिन जागरूकता से अगर वो इस तरह जा रहा है तो वो ही उसके लिए अक्लिष्ट बन जाएगा और किसी के लिए वो क्लिष्ट भी बन जाएगा और नीचे चला जाएगा अगर कोई विचार कोई क्रिया मुक्ति की तरफ ले जा रही है उसको तो वो अक्लिष्ट कहलाएगी और अगर और मुक्ति के विपरीत ले जा रही है बंधन की तरफ ले जा रही है तो क्लिष्ट कहलाएगी इस अंश में हम वहाँ पर कर सकते हैं अभी ख्याति विषय पूरा नहीं है ख्याति की तरफ है विषय की तरफ ले जाने वाली भविष्य में उसको ख्याति आने वाली है इतने अंश में वहाँ पर लग सकता है। ठीक है तो वो जब करेगा तब वो भोग माना जाएगा उससे पहले तो वो नीचे फंसता जा रहा है विपरीत जाता जा रहा है उसको अक्लिष्ट नहीं कहेंगे उसको तो क्लिष्ट ही कहेंगे उसको अक्लिष्ट ही कहेंगे और मिथ्या ज्ञान है विपरे उल्टा जान है उल्टा ज्ञान भी ऊपर की तरफ ले जाने वाला होता है कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे ही है ठीक है है है और बोलो तो, में, में प्रमाण इसमें इसमें जो जब हम दूसरे को बताते तो है, हैं, तो हैं तो उसके लिए वो शब्द प्रमाण होता है अगर हमने दूसरे के लिए पर हमने सुना और अब हम उसको शब्द प्रमाण यदि मूल वक्ता प्रत्यक्ष और अनुमान से युक्त है तो ये भी शब्द प्रमाण माना जा सकता है वो शब्द प्रमाण से च्युत नहीं होगा हमने दूसरे की बात को बोला यही तो आगे चर्चा की गई थी हमने दूसरे की बात को बोला लेकिन हमारा प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं है उस विषय में तो प्रथम तो आगम से चित होगा, लेकिन यदि मूल वक्ता प्रत्यक्ष अनुमान से युक्त है उस विषय में तो वह आगम प्रमाण माना जा सकता नहीं।, नहीं क्योंकि आप तो मतलब ये वो मूल वक्ता की दृष्टि से है ये मूल चीज तो दृष्ट या अनुमित तो होना ही चाहिए दृष्ट अथवा अनुमित ये अनिवार्य है मूल रूप में यह है क्योंकि शब्द प्रमाण आता ही दृष्ट और अनुमान से है अभी और भी देखेंगे तो प्रत्यक्ष मूल में मिलेगा हमारे को अनुमान भी प्रत्यक्ष पे आश्रित है जितने अंश में है का अपना भी अस्तित्व है लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष पे आश्रित है और शब्द प्रमाण तो कोई ऐसा शब्द प्रमाण बताओ जो प्रत्यक्ष और अनुमान पर आश्रित नहीं हो तो आश्रित मिलेगा शब्द प्रमाण हम मनुष्य लोग जो भी कुछ बोलते हैं ऋषि मुनियों ने जो बोला है वो मुनि जाएगा आप पीछे ले जाओगे कि नहीं उन्होंने दूसरे की बात बोली तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको दूसरा प्रमाण मिलेगा है तो हमारे लिए ठीक है हमारे लिए है उसका वक्ता कौन है मूल वक्ता कौन है ईश्वर उसका क्या है उसने भी किसी पुस्तक से लेकर के पढ़ के सुनाया था हमारे को शब्द प्रमाण कैसे तो ठीक है मूल वक्ता का तो प्रत्यक्ष है उसको सारी चीजें प्रत्यक्ष है अनुमान को आप हटा दीजिए वहां पर और अनुमान भी भविष्य के लिए कुछ हो सकता है तो पर उसके लिए सारा प्रत्यक्ष है सदा सदा प्रत्यक्ष है हर चीज तो मूल वक्ता क्या है इसीलिए वेद का प्रमाण है सबसे ज्यादा क्योंकि तो ईश्वर की वाणी है ईश्वर सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है इसलिए सबसे अधिक प्रमाणिकता है तो प्रत्यक्ष पीछे तो लगेगा ही प्रत्यक्ष अनुमान दोनों हो सकते हैं कुछ तो करना, जो जो तो भी लंबी बीमारी दूर होने के कारण तो दूर हो जाएगा जो गंभीर बीमारी होती है हो सकता क्या होगा उसको एक चंद्र दर्शन नहीं होगा ये वहां घटेगा जहां पर एक चंद्र दर्शन भी हो रहा है उदाहरण जो दिया गया वही तो हम लेंगे ये दिखाना चाहते हैं कि मिथ्या मिथ्याजन यानी विपर्य प्रमाण से बाधित होता है अब इसके लिए कौन सा उदाहरण देंगे ऐसा उदाहरण देंगे जहाँ मिथ्या मिथ्याजान में ही चलता रहे विपर्य में और सत्य ज्ञान हो ही नहीं वो उदाहरण बनेगा क्या वही तो, तो उदाहरण देना होगा कि जो मिथ्या जान हुआ और अब उसको सत्य ज्ञान हो गया तो सत्य ज्ञान होते ही पिछला ज्ञान बाधित हो जाएगा ना बस तो ऐसा उदाहरण ही देना है तो सब है ना एक चंद्र दर्शन है ना ये तो होना ही मानना ही होगा हमारे को आप इस पे प्रश्न करने दूसरा करने लोगों की कि कि किसी को दो चांद ही नहीं दिख रहे तो फिर कैसे घटेगा ये ऐसा भी तो आप पूछ सकते हो ना भाई दिचंद्र दर्शन है वाले हमारे को तो दिचंद्र दर्शन होते ही नहीं है फिर ये उदाहरण क्यों दे दिया इन्होंने गलत उदाहरण दे दिया ये आपको हुए दिचंद्र दर्शन नहीं हुए किन्हीं को हुए है? नहीं हुए तो ऐसा कैसा उदाहरण दे दिया इन्होंने किसी को भी नहीं हुए चंद्र दर्शन किसी को तो हुए जहां हुए हैं वहीं पर ही घटेगा उसी के लिए उदाहरण है कोई कहे कि गलत खान पान से ऐसे चमड़ी के रोग हो जाते हैं पर हमारे को तो कोई चमड़ी का रोग हुआ ही नहीं है जिसको हुआ है वहां पर घटेगा ठीक है थीक ज्ञान आठवा होता है तो यहाँ पर विशेषण अलग से और दूसरा प्रश्न है कि अगर प्रतिष्ठा कहना है था तो फिर विपर्यो ज्ञान प्रतिष्ठा दो ढंग से खोल दिया वि स्वतंत्रता है क्या तो होता है तो विपरीत जान मिथ्या जानता है हमारे को जो ज्ञान हुआ उसे मिथ्या जान कहता है मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं किसी ने मिथ्या मतलब झूठ किसी ने झूठ बोला और हमारे को ज्ञान हुआ, मतलब हुआ तो जब जब कोई झूठ बोलेगा तब तब हमारे को जो ज्ञान होगा वो मिथ्या ज्ञान होगा ऐसा सोच सकते हैं ना और हमारे को जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो भले ही उल्टा ज्ञान हो रहा है उसको तो विपर्य कहेंगे नहीं क्योंकि वो मिथ्या जान है नहीं मिथ्या बोला नहीं गया है वो हमारे को जो उल्टा ज्ञान हो रहा है मिथ्या मिथ्या बोलने से जो जान हुआ है अब कुछ भी समझ सकता है कोई मिथ्या ज्ञान शब्द को जिन्होंने ठीक समझ लिया उनके लिए तो ठीक है आपके लिए तो मिथ्या जयन और अत प्रतिष्ठित भी नहीं होना चाहिए था सूत्र में केवल है ठीक है क्योंकि आप तो व्याकरण को जानते हो विपर्य विपर्य होता है विपर्य शब्द से ही पता लग रहा है कि विपर्य मतलब तो उल्टा है तो मिथ्या जयन कहने की क्या आवश्यकता है लेकिन किसी किसी के लिए तो होगी ना जो आपसे कम जानते हैं उनके लिए मिथ्या जन अब किसी को मिथ्या ज्ञान से भी स्पष्ट नहीं हो रहा है तो क्या अतद रूप प्रतिष्ठा उसका स्वरूप बता दिया मिथ्या क्या है किसको रहे मिथ्या क्या है किसको रहे अतद रूप प्रतिष्ठा अब ये घड़ा सत्य है या मिथ्या है मान लो ब्रह्म सत्य हम जगत मिथ्या जगत मिथ्या को वो दूसरे ढंग से भी होते हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि जो नित्य चीजें होती हैं वो सत्य होती है और जो नष्ट हो जाती है वो मिथ्या है इस संसार के संबंध कैसे है? हैं झूठे बोलते हैं नहीं कोई नाते रिश्तेदार मित्र भाई बहन माता पिता इस संसार के संबंध कैसे है? हैं हैं झूठे मिथ्या हैं कैसे मिथ्या हैं हैं कैसे मिथ्या है, है नहीं कैसे हमारे माता पिता से भाई बहन से और पुत्र पुत्री से ये सब संबंध नहीं होते हैं क्या रिश्तेदारों से होते है ना सत्य है ना सत्य है या नहीं है तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि ये संबंध मिथ्या होते हैं जब सत्य है तो मिथ्या कैसे हो रहे हैं वह मिथ्या का मतलब क्या है नाशवान है एक तो कुछ दिन रहने वाले हैं हम जिनको अपना संबंधी समझते हैं मित्र समझते हैं इष्ट समझते हैं वो ही धोखा कर जाता है वो विपरीत व्यवहार कर जाता है हम सोचते हैं हमारा हित करेगा वो हमारा हित भी कर जाता है जिसे है ना अब ये मिथ्या हो गया तो जो कम दिन रहते हैं वो भी मिथ्या कहलाते हैं तो मिथ्या ज्ञान का मतलब उल्टा भी हो सकता है ऐसा ज्ञान जो थोड़ी देर रहो जो हमेशा रहे वो सत्य ज्ञान है मिथ्या जान शब्द से ठीक अर्थ भी लिया जा सकता है आपने ठीक अर्थ ले लिया इसलिए आपको लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है लेकिन मिथ्या शब्द के और बहुत सारे अर्थ होते हैं वो किसी को अतिव्याप्तियों में जा सकता है जो ये नहीं कहना चाहते उन अर्थों में भी वो जा सकता है व्यक्ति तो उसको ठीक करने के लिए अततरूप प्रतिष्ठम का मतलब क्या है अतत प्रतिष्ठित अब बस निश्चित हो गया कहें कि मिथ्याजान हम अतद्रूप प्रतिष्ठम विपर्य अतद्रूप प्रतिष्ठम यही बोल देते ये भी बोल सकते थे ठीक है मिथ्या जान भी इन्होंने साथ में बोल दिया स्पष्टता के लिए विपर्य मिथ्याजान मिथ्याजान अतद्रूप प्रतिष्ठित ठीक है ठीक है तो आगे चलते हैं तीसरी वृत्ति विकल्प वृत्ति तो समाधि पाद योग उसका नवा सूत्र है जो विकल्प वृत्ति के बारे में बताता है सूत्र है शब्द ज्ञान वस्तु शून्य विकल्प विकल्प नाम वृत्ति का हुआ और इसके लिए दो बातें कहीं पहला का शब्द ज्ञानानुपाति शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका अनुसरण करने वाली जो वृत्ति होती है उसमें रहने वाली उसके अनुरूप चल चलने वाली जो वृत्ति होती है हमने कोई शब्द सुना अथवा हमने कोई शब्द देखा या हमने कोई शब्द छुआ चक्षुओं की दृष्टि से किसी भी तरह से शब्द का ज्ञान हुआ सुनकर के देख करके छू करके और तो कोई रूप नहीं है ना अभी शब्द ज्ञान का सुनकर के तो शब्दों का ज्ञान नहीं होता है के तो शब्दों का ज्ञान नहीं होता है अगर कोई ऐसा विकसित कर ले तो ठीक है वो भी एक प्रक्रिया है। जैसे छू करके हो जाता है ऐसे कुछ कर ले पर अभी नहीं है उपलब्ध तो शब्द के ज्ञान के अनुरूप रहने वाली जो वृत्ति है एक बात लेकिन साथ में कैसी कि वस्तु शून्य है, उसमें वो वस्तु, वस्तु से रहित होती है जो ज्ञान उस शब्द से हुआ है जिस वस्तु वस्तु के बारे में, वस्तु का मतलब है पर पदार्थ, किसी द्रव्य के बारे में, किसी गुण के बारे में किसी कर्म के बारे में द्रव्य गुण और कर्म ये पदार्थ के अंतर्गत आएंगे केवल द्रव्य नहीं गुण और क्रिया को भी ले लेंगे तो शब्द बोला गया उससे कुछ ज्ञान हुआ लेकिन वो वास्तव में है नहीं वैसा शब्द सुना ज्ञान हुआ लेकिन वास्तव में वहां वैसा है नहीं इसको, इसको विकल्प अब इसकी क्या विचित्रता है भाष्यकार स्वयं बताएंगे जब वस्तु शून्य है ज्ञान हो रहा है तो ये तो झूठा ज्ञान हो गया गलत हो गया तो इसको विपर्य में डाल देते हैं उल्टे जान में डाल देते हैं तो उल्टे जान में भी नहीं डाल सकते इसको तो ना तो प्रमाण में डाल सकते हैं ना इसको विपरीत विपर्य ज्ञान में डाल सकते हैं ऐसा ये विचित्र ज्ञान है किसी में भी नहीं डाल सकते इसलिए अलग से एक श्रेणी बनानी पड़ी इनको तो शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्प भाष्य देखिए स न प्रमाणो पारोही नोपारोही च प्रमाण के अंतर्गत भी नहीं आता है क्योंकि वस्तु शून्य है शब्द ज्ञानुपाति जो लक्षण है आपता तो है कि हमने कुछ सुना और उससे हमें ज्ञान हुआ वहां पर शब्द जान अनुपाति वृत्ति उठती है शब्द जैसा सुना उसके अनुरूप हमें ज्ञान हुआ एक वृत्ति हुई तो इसको प्रमाण वृत्ति में ले सकते थे आगम प्रमाण वृत्ति में लेकिन उसमें भी नहीं ले सकते क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक ठीक होता है यहाँ पर वस्तु शून्य है वस्तु शून्य है इसको विपर्य में डाल सकते थे प्रमाणों से बाधित होता है प्रमाणों से वैसा बाधित भी नहीं होता है इससे व्यवहार भी चलता है जो विपरीत ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है उससे तो हमारा व्यवहार ही नहीं चलता है हमने देखा कि यहाँ पर घड़ा रखा है इसमें पानी होगा मैं पानी पीऊंगा लेकिन वहां घड़ा था ही नहीं हमें वैसे ही दिख रहा था हमें लग रहा है कि यहाँ पर गड्ढा है लेकिन गड्ढा था ही नहीं हमें लग रहा है कि यहाँ पर सीढ़ी है और सीढ़ी है नहीं तो दिक्कत हो जाती है ना लेकिन यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही है शब्द जाना नुपाती वृत्ति है और वस्तु शून्य है लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है हमारे पास व्यवहार हमारा चल रहा है जैसा विपर्य के कारण से हानि होती है बाधा होती है ऐसी इससे भोग भी नहीं रही है तो न तो इसको प्रमाण में डाल सकते और नपर्य में डाल सकते इसलिए कहा न स न प्रमाणो पर विपर्योपारोही शब्द जान महात्म निबंधनो व्यवहारों दृश्य थे वस्तु से शून्य होते हुए भी रहित होते हुए भी द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण है शब्द ज्ञान की के महात्म्य से महत्ता से प्रभाव से इस शब्द ज्ञान अनुपाति को खोल रहे हैं उस शब्द ज्ञान के महात्म्य से उससे जुड़ा हुआ व्यवहार तो देखा जाता है लोग रहे हमारे व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं आ रही व्यवहारों दृश्य थे तथ्य था जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने चैतन्यम पुरुषस्य से स्वरूपम इति चैतन्य चेतनता पुरुष का यानी आत्मा का स्वरूप है उसका एक धर्म है अब इसमें कोई गलत बात तो नहीं है ठीक है हम बोलते ही रहते हैं आत्मा चेतन है आत्मा चेतन स्वरूप है चेतन धर्म वाला है ये बोलते ही रहते हैं तो शब्द के बोलने से ज्ञान तो हो रहा है लेकिन वस्तु शून्य है वस्तु शून्य क्या है क्या आत्मा नहीं है यहाँ पर आत्मा तो है क्या चेतनता नहीं है चेतनता भी है फिर वस्तु शून्य क्या है तो जो ये संबंध बताया गया कि आत्मा की चेतनता चैतन्यम पुरुषस्य ये जो संबंध बनाया जाता है पुरुष की चेतनता ये जो संबंध बनता है ये भिन्न भिन्न में बनता है लेकिन आत्मा और चेतनता भिन्न भिन्न है नहीं एक ही है वो तो लेकिन हम बोल रहे हैं भिन्न भिन्न ज्ञान भी हो रहा है वो गलत भी नहीं है लेकिन बिल्कुल वैसा भी नहीं है जैसा हम बोल रहे हैं ये वस्तु शून्य हो गया तो चैतन्यम पुरुषस्य से स्वरूपम इति इसको अब आगे खोल रहे हैं कि यदा चितिरे व पुरुष जब चैतन्य ही पुरुष है चेतनता ही आत्मा है तो तथा किमत्र केन व्यपतिश्यते किसके द्वारा किसका कथन किया जा रहा है जब वो खुद है जब हमने कहा चैतन्यम पुरुष से पुरुष की चेतनता एक पुरुष शब्द है और एक चेतनता बताई जा रही है और संबंध बनाया जा रहा है पुरुष की कि संबंध को बता रहा है तो ये जो भिन्नता दिखाई जा रही है ये भिन्नता तो है ही नहीं जब चेतनता ही पुरुष है तो भिन्नता कहाँ से आई लेकिन वाक्य बोला जा रहा है उसे ज्ञान भी हो रहा है हमारे को शब्द जान अनुपाती है लेकिन वस्तु शून्य वास्तविकता ऐसा है नहीं संबंध है नहीं इन दोनों के बीच में तो यदा चितिरेव पुरुष है तथा किमत्र के नपतिष्यते आगे कहते हैं भवती च व्यपेषे वृत्ति और कथन में ये जो संबंध है संबंध का कथन है उसमें वृत्ति व्यवहार होता है ज्ञान होता है व्यवहार देखा जाता है व्यापार होता है भवती च व्यपदेश वृत्ति यथा जैसे कि लोक में बताया चैत्र गौ रीति चैत्र एक व्यक्ति का नाम है और गाय चैत्र नाम के व्यक्ति की गाय चैत्र की गाय जैसे कि राम की गाय जब हम बोलते हैं राम की गाय तो राम की ये इसका संबंध जोड़ दिया गाय के साथ में तो राम अलग है और गाय अलग है यहां तो ठीक है क्योंकि जब संबंध का व्यवहार हम करते हैं संबंध बोलते हैं तो दोनों में भिन्नता देखी जाती है अब ऐसा गाय ऐसा वाक्य यहां बोला चैतन्यम पुरुष चैत्रस्य पुरुष से चैतन्यम तो भी फिर अलग अलग होनी चाहिए क्योंकि तो जब जब हम संबंध बनाते हैं संबंध विभक्ति का प्रयोग करते हैं दो में भिन भिन में भिन्न-भिन्न करते हैं तो यहाँ भी फिर भिन्नता होनी चाहिए जबकि भिन्नता है नहीं भिन्नता न होते हुए भी भिन्नता का कथन ये विपर्य की तरफ संकेत कर रहा है अतद्रूप प्रतिष्ठित लग रहा है लेकिन ये विपर्य में भी नहीं जाएगा इससे ज्ञान हो रहा है और कोई बाधा भी नहीं हो रही है हमारे को और इसको प्रमाण भी नहीं कह सकते क्योंकि वास्तव में वैसा है नहीं तद्रुप प्रतिष्ठित नहीं है इसलिए एक तीसरी कोटि इन्होंने बनाई आगे तथा और इसके उदाहरण देने प्रतिष्ठित वस्तु धर्मो निष्क्रिय पुरुष एक वचन हो गया पुरुष पुरुष चेतन आत्मा पुरुष यानी आत्मा जीव कैसा है उसके लिए दो विशेषण दिए प्रतिषिध वस्तु धर्म प्रतिषिद्ध वस्तुन धर्मा यस्मिन निषेध किए गए वस्तुओं के निषिद्ध वस्तु यहाँ पर कहलाएंगी जो स्थूल वस्तुएं हैं घटपट आदि मकान पेड़ आदि जिनके धर्म आत्मा में नहीं होते हैं तो प्रतिषिद्ध वस्तुओं के प्रतिषिद्ध प्रतिषिद्धाह वस्तु न धर्म इसमें प्रतिषिद्ध है वस्तु के धर्म जिसमें इसमें ये नहीं है इसमें ये नहीं है इस रूप में निषेध रूप में जो कथन होता है निर्गुण स्तुति जो बोलते हैं विपरीत रूप में कथन करना निषेध के रूप में करना उस पुरुष को तो प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म पुरुष दूसरा है निष्क्रिय क्रिया रहित जिसमें क्रिया नहीं होती है उसको पुरुष कहते हैं अब इन दोनों में निष्क्रिय है, मैं भी निषेध किया जा रहा है आत्मा में कोई धर्म नहीं बताया जा रहा है आत्मा का अपना कोई चीज वहां पर नहीं बताई जा रही है लेकिन क्रिया का निषेध किया जा रहा है लेकिन हमें यूँ लगता है जैसे निष्क्रियता कोई गुण है कुछ विशेषता है उसकी अलग से अपने आप में किसी का अस्तित्व है वो है इसके अंदर ये विकल्प वृत्ति है और प्रतिषिद्ध वस्तु धर्म की आत्मा निराकार है आकार रहित है अभी जो निराकार शब्द है ये प्रतिषिध वस्तु का प्रतिषिध वस्तु धर्म वहां पर कहा जा रहा है प्रतिषिध वस्तु धर्म वाला है यानी आकार से रहित है तो निराकार अपने आप में कोई गुण नहीं है आकार का निषेध किया जा रहा है अन जो आदि नहीं होता है अनंत जिसका अंत नहीं होता, होता है तो आदि वाला अंत वाला ये सारे धर्म तो अन्य वस्तुओं के अंदर मिलते हैं उनका यहाँ केवल निषेध किया जा रहा है जबकि हमारे मन में क्या भाव बनता है अनादि भी एक कोई गुण है अनंत भी एक गुण है अजर भी एक गुण है इसको हम एक गुण के रूप में देखने लगते हैं अच्छा कथन गलत नहीं है बात तो ठीक ही है और शब्द ज्ञान के महात्म्य से हमें कुछ ज्ञान भी हो रहा है लेकिन ये बिल्कुल वास्तव में वैसा नहीं है जैसा कि हम समझ रहे हैं इसलिए ना इसे प्रमाण के अंतर्गत आ रहा है ना के अंतर्गत आ रहा है इसको अलग से लिखा तो तथा वस्तु धर्मो निष्क्रिय है पुरुष है ये कुछ लौकिक उदाहरण भी दे रहे हैं अब तिष्ठती बाण हाँ बाण ठहरता है, है। तिष्टि इसे क्या पता लगता है हमारे को तिष्ठती क्या है और बाण क्या है बाण शब्द जो है वो तो किसी नाम को बता रहा है किसी वस्तु को बता रहे हैं, शब्द रूप है ये नाम है और तिष्ठती क्या है जैसे गच्छती वैसे तिष्टि खादती ये क्रियाएं होती है ना तो तिष्टती क्या है एक क्रिया है तिष्ठती एक क्रिया है ना हम क्या समझते हैं क्रिया ही समझते हैं उसको क्रिया के रूप में ही व्यवहार करते हैं और तिंगंत बोलते हैं बोले क्रिया है इसमें वाक्य में क्रियावाची शब्द क्या है तिष्ठती जबकि वास्तविकता क्या है तिष्ठती में जो धातु है वो स्था है और स्था का मतलब क्या है गति की निवृत्ति होना यानी क्रिया की निवृत्ति होना हम समझ रहे हैं तिष्ठती एक क्रिया है जबकि वास्तव में क्रिया का होना नहीं हो रहा है क्रिया का हटना हो रहा है वहां पर क्रिया तो हट रही है ये भी विकल्प वृत्ति है लेकिन ज्ञान तो हो रहा है और व्यवहार भी हो रहा है कोई बाधा भी नहीं हो रही है हमारे पर देखो क्रिया के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं व्याकरण में भी ऐसे ही प्रस्तुत करते हैं लेकिन है ये वास्तविकता नहीं है रुकना कोई अपने आप में क्रिया नहीं है वाहन जब रुक रहा है तो रुक वाहन का रुकना हम ब्रेक लगा रहे हैं वो रुक रहा है ये कोई क्रिया नहीं हो रही है उसमें जो क्रिया चल रही थी उसकी निवृत्ति हो रही है बस इतना ही तो है लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्रिया हो रही है उसी को यहाँ पर इन्होंने कहा तो तिष्टि बाण रुक रहा है।, बाना है साथ में जोड़ देंगे भविष्य में रुकेगा और स्थित रुक चुका है ठहर गया है भूतकाल का प्रयोग कर दिया इस विषय में धातु का अर्थ मात्र ही जाना जा रहा है वास्तव में कोई क्रिया नहीं हो रही है लेकिन हम उसको क्रिया समझते तो ये भी विकल्प वृत्ति है और आगे उदाहरण दिया तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुष चेतन आत्मा आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है अब अनुत्पत्ति धर्म वाला है इसका मतलब क्या हुआ अनुत्पत्ति नाम का कोई धर्म है गुण है जो उसमें रहता है अब अनुत्पत्ति नाम का कौन सा धर्म होता है या तो उत्पत्ति धर्म का निषेध किया जा रहा है जो चीज बनती है उत्पन्न होती है पहले नहीं थी अब अस्तित्व में आई है वो उत्पत्ति वाली है अब उत्पत्ति है नहीं वहां पर उत्पत्ति अभी नहीं है वहां पर तो उत्पत्ति का निषेध किया जा रहा है बस यही विकल्प वृत्ति है तो गति उत... निवृत्त मात्र गम्य थे और तथा अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषी स्वयं खोल रहे हैं आगे उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्रम गम्य उत्पत्ति धर्म का अभाव ही तो यहाँ पर पता लग रहा है अलग से कोई धर्म थोड़ा न पता लग रहा है न पुरुषान वही धर्म कोई पुरुष में रहने वाला कोई धर्म है ऐसा तो नहीं इससे पता लगता है लेकिन हम यही भाव लेते हैं जैसे अनुत्पत्ति भी एक कोई विशेष धर्म है जो इसमें रहता है बस यही विकल्पवृत्ति है शब्द के महात्म्य से जान हो रहा है लेकिन वस्तु से शून्य वास्तव में वहां पर वो द्रव्य नहीं है या वो गुण नहीं है या क्रिया नहीं है वहां पर न पुरुषान वही तस्मात् विकल्पिता स धर्म इसलिए ये जो धर्म है ये विकल्पित है कल्पित है विकल्पित का मतलब है कल्पित ये जो धर्म हम सोच लेते हैं कि निराकार ये कोई एक धर्म है अनुत्पत्ति धर्म ये कोई एक विशेष धर्म है ये धर्म कैसा है हमारी कल्पना में किया हुआ है बनाया हुआ है मस्तिष्क से वैसे ही वास्तव में नहीं है तो विकल्पित का मतलब कल्पित हमने खुद ने सोच लिया वास्तव में नहीं है वहाँ पर ये वस्तु शून्यता को बता रहे हैं तो तस्मात विकल्पित ऐसा धर्म और तीन चास्ती व्यवहार लेकिन उससे व्यवहार तो हो ही रहा है विपर्य ज्ञान से व्यवहार नहीं होगा लेकिन विकल्प से तो व्यवहार हो सकता है इसलिए व्यवहार होता है इसलिए इसको विकल्प अलग से माना विपर्य नहीं माना तो शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प ये तीसरी वृत्ति है ठीक है आगे चलें चौथी वृत्ति दसवां सूत्र अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा निद्रा ये वृत्ति का नाम हुआ अभाव अभाव का मतलब है कुछ भी नहीं भाव का ना होना अभाव है अज्ञानता कुछ भी बोध नहीं हो रहा है और प्रत्यय का मतलब यहां लेते हैं कारण अभाव का कारण अभाव का जो कारण है यानी तमोग उसको आलंबित करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं अभाव माना अज्ञान जब अज्ञान होता है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है जानी नहीं जाती है वो अभाव के रूप में ही होती है तो अभाव के कारण रूप तमोगुण का आलंबन करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं यह जो प्रत्यय शब्द है ये कारण के अर्थ में लेंगे वो ज्यादा अच्छा है थवा इसका दूसरा अर्थ भी करते हैं प्रत्यय का मतलब है ज्ञान किया ही जाता है प्रत्यय का मतलब ज्ञान भी किया जाता है तो अभाव रूपी ज्ञान अभाव इस ज्ञान का आलंबन करके जो वृत्ति होती है उसको मित्रा वृत्ति कहते हैं यानी ज्ञान तो हो रहा है लेकिन ज्ञान किसका हो रहा है अभाव का ज्ञान हो रहा है अभाव का भी ज्ञान होता है नहीं जो भाव ही नहीं है तो उसका क्या ज्ञान होगा एक प्रश्न उठ सकता है लेकिन अभाव का भी हमें ज्ञान होता है जैसे कि इस कक्ष के अंदर हम कहें कि यहाँ पर हाथी नहीं है अब ये भी एक ज्ञान हो रहा है ना हाथी के अभाव का ज्ञान हो रहा है हमारे को भवन आदि तो भावात्मक है यहाँ है लेकिन यहाँ हाथी नहीं है ये जो ज्ञान हो रहा है ये हाथी का अभावत्मक ज्ञान तो है बात तो ठीक है सत्य है वो भी तो अभाव का अभाव के ज्ञान का आलम्बन करने वाली जो वृत्ति है उसको नित्रा कहते हैं कि नित्रा में हमें किसी भाव का ज्ञान नहीं होता है इस रूप में एक तो अर्थ होता है दूसरा है अभाव का कारण जो उसका आलंबन, करके, का आलंबन करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा वृत्ति कहते हैं और ये प्रत्यय शब्द कारण के रूप में आया है आप तो इसके लिए एक अंत साक्ष्य देख सकते हैं अठारवा सूत्र पहले पाठ का। विराम अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो पर भी एक पहलेत्य है, है कारण जिसका या प्रत्यय का मतलब कारण है तो ये यह ऐसे यहाँ पर भी ले सकते हैं तो अभाव इसको आर आश्रित करके जान को आश्रित करके या तमो को आश्रित करके जो वृत्ति होती है उसको निद्रा कहते हैं ठीक है, है? अभी सूत्र की रचना में एक ध्यान देने की बात है कि इसमें वृत्ति शब्द पढ़ा है वृत्तियों का वर्णन चल ही रहा था वृत्तियां पांच प्रकार की होती हैं उसमें निद्रा भी बता दिया था इसमें वृत्ति शब्द फिर भी इन्होने पढ़ाए बाकी जितने भी सूत्र है अभी तक जितने हमारे तीन सूत्र है उसमें वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा गया है सूत्र में वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा है, और अगला जो आने वाला है पांचवा उसमें भी वृत्ति शब्द नहीं पढ़ा है, तो वृत्ति को बताने वाले पांच सूत्र है वृत्ति शब्द फिर से पढ़ाए और प्रसंग तो वृत्ति का चल ही रहा था तो ये पांच वृत्तियां बता भी दी थी एक सूत्र में तो वृत्ति शब्द पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी तो लेकिन फिर भी यहाँ पर पढ़िए ये इस बात का द्योतक है कि निद्रा के बारे में ये काफी विचार रहा होगा कि निद्रा को वृत्ति माने या ना माने उसमें कोई ज्ञान नहीं होता हमें कुछ बोध नहीं होता है कौन हुँ, कहां हुँ, कैसा हुँ। कुछ भी बोध नहीं होता है हमारे को सुषुप्ति की बात है निद्रा मतलब सुषुप्ति यहाँ पर परोक्ष रूप से आप जो साथ में लेना चाहें तो स्वप्नों को भी ले सकते हैं पर उसमें तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता ही है हमें इसको भी हम वृत्ति मानते हैं इसके लिए दोबारा यहां पर वृत्ति शब्द पढ़ा गया परंपरा से भी आ रहा था लेकिन वृत्ति का ये वृत्ति है तो इसमें वृत्ति ही नहीं माने हम मानते हैं कि ये वृत्ति ही है तो अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति नित्रावृत्ति नित्रा वृत्ति पश्चिमय अपने ढंग से इस बात को खोला और मुख्य विषय यही था कि ये प्रत्यय ज्ञान है कैसे नित्रा को नित्रा में ज्ञान होता है नहीं होता है कैसे माने हम निद्रा में ज्ञान होता है ज्ञान होता है, है, है हमें मुझे निद्रा आई ज्ञान होता है कैसे होता है निद्रा आई ये ज्ञान होता है या नहीं हमें कैसे होता है बोल के बताएंगे कोई जागने पे? मुझे नींद आई थी तो क्या पता लगता है कैसे पता लगा कि नींद आई थी नहीं मतलू हाँ कैसे लगा यही पूछ रहा हूँ पता लगा कि हम सोए थे पता लगा। कैसे पता लगा लगा कैसे अभी मैं जाग रहा हूँ दस मिनट पहले जागरण का अभाव था जागरण के अभाव का क्या मतलब हुआ कि जागते समय हम देखते हैं सुनते हैं चकते हैं ज्ञान हो रहा है ना कुछ न कुछ तो एक काल ऐसा आया था जिसमें ना मैं देख रहा था ना सुन रहा था ना चख रहा था बाहर का कुछ ज्ञान ही नहीं हो रहा था ना अंदर का कुछ जान हो रहा था कोई भी नहीं चल रहा था तो ज्ञान का था ना। इसी पे तो हैं नित्रा थी। आपने दूसरे शब्दों में कहा कि भाई हमें जागृति का अभाव था जगने का अभाव था तो जगने का क्या मतलब होता है यही तो होता है जान रहा है जगते समय उस समय जान नहीं रहा होता है तो हमने निद्रा को कैसे पहचाना प्रत्येक को को करके हमने हमने पहचाना ये थी वहाँ पर जान जान नहीं हो रहा था यही तो हमारे हुआ इसी रूप में हमने बैठे, थे, बैठे बैठे बैठे थे देखा कि अभी दो बज रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद में उठे तीन बज गए ये पता ही नहीं लगा मेरे को तो जाना था ढाई बजे कैसे नहीं पता लगा नींद आके गई। जैसे समय का पता ही नहीं लगा तो एक घंटा तो यू ही निकल गया जैसे अभी-अभी, तो अभी भी समय तो प्रत्यालम ऐसे हमें पता लगता है तो व्या इस विषय में कुछ लिखा है तो एक विचारनीय बात है की निद्रा में हमें ज्ञान होता है या नहीं होता है निद्रा को एक वृत्ति माने या न माने निद्रा एक प्रत्यय है या नहीं है तो निद्रा भी एक वृत्ति है वो भी एक स्थिति है सीधे सीधे वैसा ज्ञान नहीं होता जैसा चार वृत्तियों में होता है लेकिन परोक्ष रूप से या अभाव का भी ये भी एक ज्ञान होता है हमारे को इस विषय में जो व्याशी ने कहा है इसको आगे देखेंगे आज का पाठ इतना ही रखते हैं प्रणव तो। Oh साधारण भाला होश